सहना सहनावतो सहनऊुन सह वीर तेजस्विना वह तेजस्विनावीतमस्त म ओ शानी शांति ही। शांति, शांति आइए आप सभी का जो है योग दर्शन में स्वागत है हम जो है वृत्ति कितने हैं उसके शब्द में विचार कर रहे थे अक्लिश्ठ वृत्तिया पांच प्रकार की है तो क्लिष्ट और अक्लिश वृत्तिया पाँच प्रकार की है वो आमाण विपर्य विकल्प उसमें प्रमाण वृत्ति हमने बता दिया था प्रमाण क्या है बोलिए उनकी स्वामी सत्यपति जी की जो व्याख्या पढ़ रहा था उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष के ये प्रमाण जो दिए और भी कोई उससे अच्छे हैं तो वो भी आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष की क्लिष्ट और अक्लिष्ट किस तरह है कि उन्होंने प्रत्यक्ष का प्रमाण इस रूप में दिया है, एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाकर सुख का अनुभव करता है तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण का अक्लिष्ट स्वरूप है एक व्यक्ति कड़वी कुनीन की गोली खाकर दुख का अनुभव करता है यह प्रत्यक्ष प्रमाण की अक्लिष्ट अक्लिष्ट रूप है ठीक है अनुमान में भी इसी रूप में दिया उन्हें सामने एक व्यक्ति हमें दिख रहा है जो पुरस्कार देगा हमें पता है ऐसा अनुमान करके सुख का अनुभव होता है hmm. यह क्लिष्ट अनुमान प्रमाण की वृत्ति है इसी प्रकार कि यह कुत्ता दौड़कर आ रहा है तो हमें अनुमान है या हमें काटेगा ऐसा अनुमान करके दुख का अनुभव होता है ये क्लिष्ट अनुमान की वृत्ति है शब्द hmm. तो प्रमाण में उन्होंने ऐसे ही लिखा की वेद में ऐसा पढ़कर हमें सुख हुआ कि ईश्वर का प्रत्यक्ष करके व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है ये का कलिष्ट स्वरूप है और वेद में किसी को यह पढ़कर दुख हुआ कि लोग पाप करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि योनियों में अपने पापों का दंड दुख के रूप में भोगना पड़ेगा ये शब्द भगवान की कृष्ण वृत्ति है ठीक है ठीक है अनुमान वृत्ति में जैसे है की कुत्ता दौड़ा और लग रहा है की काट लेगा तो अनुमान वृत्ति नहीं है जो संशय है अच्छा क्योंकि तो कोई जरूरी है कि थोड़े की जो है कि वो काटेगा का नहीं ठीक कह रहे हैं बिल्कुल तो, तो ये ठीक क्या आपने जी इसलिए अनुमान का उदाहरण ये ठीक नहीं है अच्छा अनुमान में जो है अनुमान जो है अनुमान क्लिष्ट भी है अकलिष्ट भी है हाँ जी तो ये जो है आपको यदि किसी के घर में आग लगी हुई है मैंने आपको आग नहीं दिख रही है परंतु जो है धुआं है धुआं दिख रहा तो आग लगी है तो जहां पर आग लगी है उसकी हानि हुई है ये क्लिष्ट वृत्ति ठीक है वैसा ऐसा है। तो, तो कुत्ता दौड़ रहा है काटेगा का ये तो भ्रांति हो गया संशय प्रवाह के अंतर्गत नहीं आया संशय है ये तो ठीक कह रहे आप संशय है अब उन्होंने कैसे दिया मैंने उनका नहीं देखा तो मैंने बस ये समझना है की हरेक वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती हैं ये तो मैं यही उसी का उदाहरण के रूप में समझना चाहता था की हरेक वृत्ति जिस तरह विपर्य भी आएगी उसमें भी क्लिष्ट भी हो सकती है अक्लिष्ट भी हो सकती है दोनों हाँ। हाँ। प्रमाण जो होता है वो कभी खंडित नहीं होता हाँ जी और संशय जो होता है वो खंडित हो जाता है अनुमान प्रमाण है तो उसका कोई दूसरा क्लिश व्यक्ति क्लिश विचार करना चाहिए तो इसमें क्या क्या शंका क्या, आपने? नहीं यही मैं पक्का करना चाहता जिस आपने उदाहरण दे दिया ना उसी में ये जिस तरह कुत्ता आ रहा तो मुझे भी ये था वो काटेगा या नहीं काटेगा मुझे अच्छा। भी संचय था उसमें कि ये तो कोई जुड़ी तो नहीं है कि काटेगा नहीं, ये, नहीं, ये अनुमान भी ये अनुमान लगता है ये हित्वा है न्याय दर्शन की भाषा में अच्छा जी। और न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको आपने जो उदाहरण दिया वो ठीक है जिसके घर में आग लगी है उसका कुछ तो कुछ नुकसान पक्का होगा तो आपके अंदर भी दया की भावना है करुणा है व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना होती है तो व्यक्ति के यदि हमारे मित्र के घर में आग लग गया तो वो जो है अब उससे हम अनुमान कर रहे आग लगा तो उसके घर जल गया है उससे नुकसान हुआ है उसे दुख हो रहा हाँ जी क्योंकि आग लगेगी तो नुकसान तो होगा ही ना जी वो तो पक्का है उसे हानि तो होगी वो होगी हाँ। हाँ। तो वो में कुत्ता का कोई ऐसा नहीं है नहीं ठीक कह है रहे हैं आप इसीलिए मैं पक्का करना चाहता मुझे भी यही लगा कि कुत्ते का लगता है कि वो कोई अवश्य तो नहीं है वो काटेगा जरूर क्योंकि दौड़ रहा है तो भारत इसको कहते हैं लग रहा है अनुमान की तरफ पर बात कम है नहीं हाँ जी ये इसीलिए पक्का करना चाहता था आपके साथ और दो उदाहरण दिए वो ठीक दिए दो उदाहरण ठीक है प्रत्यक्ष का और आ, आ, क्या बोलते हैं शब्द का आप भोजन करते हैं भोजन करते हैं तो साक्षात जिवास उसका संपर्क होता है रस का प्रत्यक्ष होता है तो आप उसको जो भी करते हैं तो आप उससे जो वृत्तियां बनती है उससे जो ज्ञान होता है वह सुखदायक ज्ञान होता है आ, खीर मैंने खाया कितना सुंदर लगा तो वो जो है वो वृत्तियाँ सुखदायक है परंतु आप यदि नींद की गोली खाते हैं या कोई इस तरीके का खाते हैं जो कि आपके आपको उसको नहीं चाहते हैं और वो खाना पड़ रहा है तो उससे जो वृत्तियाँ बनेगी वो अक्लिस्ट वृत्ति होगी सर वृत्ति होगी हाँ जी हाँ तो ठीक है अब आगे चले।, आगे चले हाँ जी हाँ जी आगे और कौशल का है नहीं सस्ती का तो मुझे मालूम मुझे नहीं है आपको शंका है भाई जी चलिए चलिए अब आठवा है विपर्यो मिथ्या मिथ्या ज्ञान म तद्रूप प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान म तद्रूप प्रतिष्ठम बोलिए क्या है विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत रूप प्रतिष्ठम म तद्रूप जी मद्रुप प्रतिष्ठम समझ गए हाँ जी तो अब देखिए अब दूसरा प्रमाण मैंने प्रत्यक्ष वृत्ति हो गया सॉरी प्रमाण वृत्ति हो गया प्रमाण अब दूसरा विपर्य वृत्ति विपर्य वृत्ति जो है कथे मिथ्या ज्ञानम हाँ जी मिथ्या जो ज्ञान है झूठा जो ज्ञान है उसको कहते हैं विपर्य है। विपर्य किसको कहते हैं जी झूठा और मिथ्या ज्ञान को मिथ्या मिथ्या जू, झूठा तो मिथ्या ज्ञान को जो है विपर्य कहते हैं तो वह क्या है अत रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान को विपर्य क्यों कहते हैं क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान जो है अतदरूप प्रतिष्ठा है अतदरूप प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है जी पलिस को समझिए पदार्थ के स्वरूप नहीं है। अतद्रूप में जो तदरूप है पहले तदरूप तदरूप पर समझिए तत् रूप, रूपम इति तदरूपम उसका रूप माने उसका माने जेय जो अर्थ है जो जानने योग्य अर्थ है वो हो गया तथ्य के द्वारा जेय पदार्थस्य से माने जेय पदार्थस्य से जे अर्थस्य रूपमितितद्रूपम माने मे जे जो पदार्थ है उसका जो रूप है वह तद्रूप है जैसे मान लीजिए कि आप आप जो है ईश्वर को जानना चाहते हैं तो ईश्वर हो गया जे पदार्थ या लोक व्यवहार में आप रेफ्रिजरेटर को जानना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर क्या चीज है तो जे जो हो गया रेफ्रिजरेटर तो जे पदार्थ का जो रूप है वो तद्रूप हो गया समझ गए जी हाँ जी हम्म मने जय पदार्थ का जो वास्तविक रूप है जय पदार्थ है परमात्मा जय पदार्थ है आत्मा जय पदार्थ है घड़ा घट जय पदार्थ है पट कपड़ा जय पदार्थ है रेफ्रिजरेटर जो कुछ भी जय पदार्थ है जिसको जानना हम चाहते हैं तो जो जानने के योग्य है पदार्थ तो जय पदार्थ का जो वास्तविक रूप है वो है तदरूप समझे समझ गया हाँ जी और नद रूपम असद रूपम ये नहीं तत्व पहले तस्य रूपम तदरूपम मैं, तस्ये, मैं तस्ये तस्ये घट पट मठा देह वास्तविकम रूपम तदरूपम पदार्थ जो घड़ा हो गया कपड़ा हो गया संस्कृत में कपड़ा को पट कहते हैं और घड़ा को जो है सुराही जो घड़ा होता है उसको कहते हैं घट तो घट पट मठ मठ समझते ना कि ये मंदिर और मठ इत्यादि जो होता है घर इत्यादि तो घट पट मठ ऐसे रेफ्रिजरेटर जो कुछ भी वस्तु है आपके घर में तो जे पदार्थ के जो वास्तविकम रूपम वास्तविक रूप है उसको तद्रूप कहते हैं षष्ठी तत्पु समास है और नद्रूपम अतद्रूपम नहीं तत्व समास हो गया मैंने अतद्रूपम मैंने पदार्थस्य घटादे भिन्नम रूपम पदार्थ जो घटा दी जो घट पट मठ रेफ्रिजरेटर बुक पुस्तक इत्यादि मोबाइल इत्यादि जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनसे जो भिन्न रूप है वो तदरूप हो असद तद रूप हो गया मोबाइल का जैसा स्वरूप है उससे भिन्न रूप मोबाइल को समझना भिन्न उसका भिन्न रूप समझना ये असद ज्ञान हो गया तो घट पट इत्यादि जे जो पदार्थ है उससे भिन्न जो रूप है वो असद हो गया समझ गए हाँ जी जे जो घटादि पदार्थ है उससे भिन्न जो रूप है वो हो गया औसद जैसे घट के ज्ञान काल में घट से भिन्न रूप का ज्ञान होना घट के, के ज्ञान काल में घट से भिन्न रूप ये सदरूप औसद रूप है जिसका तो कुर्सी, को घट, समझना, जिस कुर्सी आ, को घट समझना हो जाएगा ठीक तो हाँ हा, कुर्सी जो है कुर्सी है कुर्सी जो के ज्ञान काल में कुर्सी से भिन्न रूप हाँ जी ये औसद रूप हो गया हाँ जी समझ गए हाँ जी ऐसे ही पट ज्ञान काल में पट से भिन्न रूप ये असद रूप हो गया, गया? हाँ जी एक, एक भिन्न द्वित्व इत्यादि का रूप का बोध द्वित्व द्वित्व का द्वित्व आदि जो है दो तीन चार इत्यादि जैसे मान लीजिए चंद्रमा एक है हमारे सौरमंडल में कितने चरमा चंद्रमा है जी एक ही है, एक हाँ। मैंने इसमें जी जी हाँ, हम अपनी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हमारे में बहुत ही सारे चंद्रमा है हाँ। तेरह है की कि कितना है पता नहीं तो ज्योतिष तो में आया हुआ है परन्तु तो हमारे पृथ्वी का चंद्रमा एक है हमारे पृथ्वी हाँ। का चंद्रमा क्या है जी एक है परन्तु आंख में भी कोई खराबी हो जाए कोई अव्यवस्था हो जाए तो वह दो दिखता हो तो एक चंद्रमा जो है चंद्रमा जो पदार्थ है उस एक चंद्रमा जो पदार्थ है उसके एकत्व ज्ञान कद में एकत्व से भिन्न दु इत्यादि रूप अब ऐसा होता कि नहीं होता जी कोई एक ऐसी बीमारी हो जाती है आंख में कि जो है दो चीज दिख रहा होता है एक उसको कौन सी बीमारी कहते हैं अंग्रेजी में पता नहीं परंतु तो ऐसा होता ना? है ना हाँ जी ट्रिबिस्मस हाँ? हो जाता है उसके कारण हो जाता है क्या होता है ट्रिबिस्मस उसमें कहते हैं आख थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो सब कुछ डबल दिखती है, जी। हाँ तो है जो भी हो तो वो तो एकदि एक जो रूप है वो अतद्रूप है समझ गए हाँ जी औतद रूप और अत अब जो है अतदरूप प्रतिष्ठम का समा तद्रूप प्रतिष्ठा यस्य अतद रूपे स्थिति प्रतिष्ठा मन स्थिति है अतदरूपे प्रतिष्ठा स्थिति यानस्य त्ञानम असद रूपम बोल रहे हैं कि अतद रूप में प्रतिष्ठा है जिस ज्ञान की जिस ज्ञान की स्थिति अतद रूप में है बता दी से भिन्न रूप में है घट से भिन्न रूप में है घट के ज्ञान काल में घट से भिन्न रूप में है पट ज्ञान काल में पट से भिन्न रूप में है चंद्रमा के दर्शन ज्ञान काल में उससे भिन्न रूप में द्वित इत्यादि के रूप में है दुक रूप में प्रतिष्ठा है जिस ज्ञान की उस ज्ञान का नाम हुआ औसत रूप प्रतिष्ठम समझ गया जी हाँ जी अतदरूप तो प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञानम वर्तते अतदरूप जो प्रतिष्ठा है अर्थात वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप का जो ज्ञान है वही तो मिथ्या ज्ञान है वही क्या जी कोई मिथ्या ज्ञान और उसी का नाम है विपर्य उसका नाम क्या है जी विपर्य विपर्य है तो यह भी ज्ञान तभी तो वृत्ति है मिथ्या जो है यह भी एक ज्ञान है परंतु ये अतदरूप ज्ञान है उस वस्तु के जो वास्तविक स्वरूप है उससे भिन्न रूप का ज्ञान है इसको कहेंगे अतदरूप क्या कहेंगे अतदरूप हम रास्ते में राजस्थान में जा रहे हैं दोपहर के का समय है और सूर्य जो है सूर्य देवता जो है अपने विष्णु जब वह बन जा रहा है बीच बालू में पड़ रहा है दूर से आपको क्या दिख रहा है कि जल दिख यहाँ पे मिराज दिखना जिसको हाँ जी आ, मिराज अंग्रेजी में आ, मिराज आ, तो वह जो जल की तरह दिखता है तो वह औपद रूप है वह मिथ्या ज्ञान है ये विपरीय है तो औसत रूप प्रतिष्ठा मिथ्या ज्याम विपर्य जय वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित जो है जे जो वस्तु है उससे भिन्न रूप में प्रतिष्ठित जो मिथ्या ज्याम है उसको कहते हैं विपर्य है। समझ गए हाँ जी और यह भी सुख देने वाली है और दुख देने वाली भी है आपको बहुत प्यास लगी हुई है बहुत प्यास लगी हुई है और आप दूर में देखा है बालू है परंतु तो पानी दिख रहा है तो उस विपर्य में पानी आ गया तो प्यास बुझ जाएगी और खुशी की अनुभूति कर रहा है तो क्या हो गया ये सुख हाँ। देने वाली होगी ना अक्लिप्त वृद्धि होगी ना जी हाँ, हाँ जी मतलब जब जाते हैं तो फिर जो है भ्रांति मिट जाता है फिर दुख होता है तो ऐसे ही ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है जय पदार्थ जो वे जे जो वस्तु भिन्न वस्तु परमात्मा है उससे भिन्न प्रतिष्ठित जब व्यक्ति का ज्ञान होता है जो कि आज कल दुनिया है परमात्मा का जैसा वास्तविक स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप को समझता है उसका ज्ञान उसमें भिन्न रूप में प्रतिष्ठित है तो यह पूरी दुनिया ये जो सात अरब करोड़ व्यक्ति जो है सात अरब जो व्यक्ति है लगभग सात आठ अरब उसमें से जो आधे ईश्वर को जो बांधने वाले हैं उसमें से पॉइंट वन को छोड़ दीजिए शायद वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझता हो उससे भिन्न तो सब जो है विपर्य में ही जीता है विपरीय वृत्ति में मिथ्या ज्ञान में है ये सार मिथ्या ज्ञान ही परमात्मा के स्वरूप में परंतु वह उसको सुख दे रहा दे रहा कि नहीं दे रहा हाँ, दे रहा झूठा सुख दे रहा है हाँ पर वो तो सुख तो दे रहा ना जी अक्लिश वृद्धि हो गई अक्लिश वृत्ति हो गई ना कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु आन क्या है ना चले आना करू जी चले आना अब देखिए है विपर्य वृत्ति परमात्मा न राम बन के आता, कभी बन करके आता है कभी परंतु आनंद ले रहा है भित्ति? सुख ले रहा है ले रहा है कि नहीं ले रहा है नहीं ले है रहा ठीक है तो ये कौन सी वृत्ति हो गई अक्लिष्ट वृत्ति हाँ अक्लिष्ट तो हो गई हाँ, परमात्मा अक्लिश्ठ हो गई और उल्टा जब ज्ञान है किसी भी चीज का उल्टा ज्ञान वह व्यक्ति को उससे जो वृत्ति बनता है उससे दुख भी होता है उससे कष्ट भी होता है उल्टा ज्ञान से उल्टा ज्ञान के कारण व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारे कष्ट होने लग जाते हैं हमें जो है क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इसके बाद खा लिया तो फिर क्या होता है दुख होता है ना व्यक्ति को बीमारी चयन हो गया कुछ ऐसा हो गया तो कहने का विप्रा है कि जिन जो पदार्थ है उससे भिन्न रूप में प्रतिष्ठित जो मिथ्या ज्ञान है वह विपर्य वृत्ति है और उस विपर्य वृत्ति को भी ध्यान के समय रोकना होता है चाहे वह सुख देने वाली हो चाहे वह दुख देने वाली समझ गया हाँ जी अब आगे ये यहां पर ये कह रहे हैं पर ये हाँ मैं पढ़ता हूं कस्मान प्रमाणम बोलते है कस्मान न प्रमाणम ऐसा है सहकसमान न प्रमाणम अलग करेंगे तो संधि कर देंगे तो सह तो को न हो गया कस्मान न प्रमाणम सह माने वह विपर्य बोल रहे हैं कि विपर्य जो है वो तो ज्ञान है तो ये जो विपर्य वृत्ति है कस्मात न प्रमाणम प्रमाण के कोटि में क्यों नहीं है ये प्रमाण क्यों नहीं है प्रश्न समझ गए हाँ जी नहीं समझ गया क्वेश्चन है कि सहकस्मान न प्रमाणम कस्मात न प्रमाणम यह प्रमाण क्यों नहीं है, है यह प्रमाण क्यों नहीं? नहीं है इसको प्रमाण क्यों न माना जाए तो उसका उत्तर दे रहे हैं पर ये आप प्रमाणेन बाध्यते बाध्यते भूतार्थ बाध्यते पे बा कॉमा नहीं आपके पास प्रमाणेन यथ बाध्यते अच्छा बाध्यमा नहीं है हाँ, कॉमा है है है जी है ना वो हैं का किस्सा असमान प्रमाण वह जो विपर्य वृत्ति है वह प्रमाण क्यों नहीं है तो बोलते हैं यथ यथ माने बिकॉज क्योंकि क्योंकि वह जो विपर्य वृत्ति प्रमाण के द्वारा बाधित होता है यह जो विपर्य वृत्ति है वह विपर्य वृत्ति प्रमाण जो है प्रमाण के द्वारा उसको बांध दिया जाता है के द्वारा क्या कहता है आगा आगा। मतलब उसको कर, कर दिया जाता है मान जब ही जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं और आपको जो है रस्सी पैर से छू गया और आपने मान लिया या अंधकार में थोड़ा थोड़ा धुंधलाता है और आपको उस रस्सी में सांप का बोध हुआ विपर्यावृत्ती हो गया हाँ परंतु जब ही आपने लाइट जलाया तो आपको फिर जो उसका प्रत्यक्ष हुआ कि वह दिखा ये तो वृक्ष है हाँ इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वह बाधित हो गया कि नहीं हाँ जी हाँ जी नहीं मैं समझ गया बाधित का मतलब यहाँ पे उसका डिस्प्रूव हो गया क्या क्या लीजिए हाँ डिस्प्रूव हो गया वह समाप्त हो गया वह जो मिथ्या ज्ञान है वह जो मिथ्या ज्ञान है वह नष्ट हो गया वह मिथ्या ज्ञान जो है वह समाप्त हो गया समझ गया जी हाँ जी समझ गया अच्छी तरह से। मने वह जो प्रमाण जो है प्रमाण तो कभी गलती नहीं होता ना जी हाँ जी तो प्रमाण के द्वारा जो है प्रमाण मने यथार्थ जो ज्ञान है यथार्थ जो चित्त की जो वृत्तियां है प्रमाण चित्त की वृत्तियां है ना प्रमाण हाँ जी चित्त में जो वृत्तियां आई प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्ष तो अनुमान और शब्द इन तीनों को ले लेंगे तो ये जो प्रमाण वृत्ति है जो यथार्थ रूप जो ज्ञान है उससे उसको बांधा जाता है उससे उसको हटाया जाता है उससे वह हट जाता है इस प्रमाण रूपी वृत्ति से मिथ्या रूपी वृत्ति नष्ट हो जाता है वह समाप्त हो जाता है इसीलिए वह विपर्य वृत्ति प्रमाण के कोटि में नहीं समझ गया जी समझ गया हाँ जैसे कि एक है शुक्ति सुक्ति समझते हैं श्रुति हाँ जी नहीं नहीं सुक्ति शुक्ति नहीं, शुक्ति नहीं। शुक्ति ये जो है समुद्र इत्यादि में मिलता है हम लोग सितुआ अपनी भाषा में सिप्पी सिप्पी जिसको कहते हैं जी क्या कहते हैं भी वही चीज़ है या वो दूसरी सिपी वही सीपी ही है वही सिप्पी है वो जो है ना जिसमें एक जीव होता है उसके भीतर में और वो जो है बम सा होता है ना हाँ जी चमकता रहता है अंदर से हाँ जी उसको संस्कृत में कहते हैं सुक्ति क्या कहते हैं उसको हाँ सुक्ति तालाबेश जैसे शुक्ति में ज्ञान हो गया इदम राजतम यह ज्ञान हो गया कि यह सिल्वर है या चांदी है चमक कहा है तो इसलिए चांदी उस शुक्ति में उस सीपी आप लोग सीपी कहते हैं हाँ जी तो सीपी में जो है वह शुक्ति जो है हमारी भाषा में उसको खुरचन कह देते हैं हम लोग बचपन में जो है आम इत्यादि को जो बचपन में आम जो है जो पेड़ से तोड़ करके और उसी से उस से जो है बीच में छेद करके या उसी से छिल छिल करके खाते थे आम अच्छा अच्छा हाँ तलाद इत्यादि में होता है समुद्र इत्यादि में होता है तो किसी को जो है ज्ञान हो गया क्या इदम रजतम यह रजत है तो यह प्रमाण के कोटि में यह ज्ञान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उत्तर उत्तरकालिक जो ज्ञान है रजतम किंतु उत्तर शुक्ति उत्तरकालिक जो ज्ञान है कि भाई यह रजत नहीं है ये चांदी रजत मे चांदी रजत का मानव क्या होता है ये चांदी चांदी संस्कृत चांदी रजत संस्कृत में है नेदम रजतम किंतु शुक्ति ही ये रजत नहीं है ये चांदी नहीं है ये शुक्ति है ये सिपी है या खुरचन है तो ये सितुआ भी हम लोग कह देते हैं अपनी भाषा में ये सितुआ है तो इस ज्ञान से माने वास्तविक जो ज्ञान है प्रमाण से उस प्रमाण वास्तविक ज्ञान ही तो प्रमाण है ना यथार्थ ज्ञान ठीक है, नहीं, है वही प्रमाण है यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण है तो उस ज्ञान से यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान को बांध दिया गया मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर दिया गया मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया इसलिए विपरीय जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान जो है ये प्रमाण नहीं है समझ गया ये समझ गया हाँ जी उसमें हेतु दे रहा है आगे और क्यों आगे पढ़िए भूतार्थ विषय प्रमाणस्य प्रमाणस्य से बोलते भूताथ प्रमाण भाई प्रमाण के द्वारा बांध दिया जाता है तो क्यों प्रमाण के द्वारा बांध दिया जाता है क्योंकि जो प्रमाण का जो है भूताथ विषयत्व होने से मतलब प्रमाण भूताथ विषय वाला है प्रमाण क्या है कि भूताथ विषय भूताथ विषय वाला है प्रमाण भूतार्थ विषय वाला है तो प्रमाण भूतार्थ विषय वाला का है तो मतलब क्या है जी भूतार्थ भूत भू का मतलब हुआ दो अर्थ है भू का अर्थ है सत्ता भू का अर्थ क्या है जी सत्ता, सत्ता। और भू का दूसरा अर्थ है प्राप्ति भू सत्ताया और भू प्राप्त ये भूसत्तायाम तो उससे भू अर्थ भू से सत्य हुआ भूत हुआ तो सत्ता को प्राप्त हुआ जो अर्थ है वो भूतार्थ है मुझे जिस वस्तु का अस्तित्व जो है भूत जो अर्थ है भूत सत्ता जो है सिद्ध जो है विद्यमान जो है उस विद्यमान जो अर्थ है सिद्ध अर्थ जो है उसको कहेंगे भूतात। नहीं समझे नहीं समझ गया अच्छी तरह जिसका आप, आपके सामने विजिबल प्रूफ है वही हो गया भूत माने यथार्थ मे यथार्थ माने यथार। भू माने सत्ता हाँ जी भू माने सत्ता उस सत्ता और अर्थ मे पदार्थ वस्तु तो सत्तात्मक जो वस्तु है सत्ता रूप जो वस्तु है सत्य होना अस्तित्व का होना, होना मतलब सत्य होना जो है वह सत्ता हो गया उस सत्ता रूपी जो अर्थ है वह भूतार्थ हो गया समझे समझ गया जी? तो भूता विषय ये स्वूतार्थ मने जिसका अर्थ भूतार्थ है वास्तविक स्वरूप है वास्तविक है जिसका अर्थ वास्तव में है वह भूतार्थ हो गया मैंने सिद्ध अर्थ को जो विषय बनाने वाला भूतार्थ विषय है जिसका जिस मैंने प्रमाण का विषय होता है भूतार्थ सिद्ध विद्यमान अर्थ विषय होता है समझे जी? समझ गया अच्छी तरह समझ गया ह्यू हाँ। क्योंकि तो प्रमाण जो है यथार्थ विषयक होता है हाँ प्रमाण यथार्थ विषयक होता है यथार्थ रूप होता है यथार्थ विषय वाला होता है प्रमाण का यथार्थ विषयत्व है इसीलिए यहाँ पर त्व जो होगा से। कि होगा प्रमाण कि प्रथमा में करेंगे देगा भूतार्थ विषय प्रमाणम प्रमाण भूतार्थ विषय वाला होता है और कर दिया तो भूतार्थ विषय प्रमाणम प्रमाण का भूतार्थ बने यथार्थ विषय का होने से यथार्थ विषय के होने के कारण प्रमाण के यथार्थ विषय होने के कारण उस प्रमाण के द्वारा उस मिथ्या ज्ञान को बांध दिया जाता है इसलिए यह विपर्य वृत्ति ये विपर्य जो ज्ञान है जो मिथ्या जो ज्ञान है वह प्रमाण के कोटि में नहीं है समझे हाँ जी नहीं समझ गया इसमें कोई शंका तो नहीं ना ना मुझे तो नहीं है जी। चलिए अब आगे पढ़िए तत्र प्रमाणेन बाधन बाधन प्रमाण दृष्टम हा बोल रहे हैं तत्र प्रमाणे न बाधनम अप्रमाण मन्य बोलते प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाधन देखा जाता है जी अप्रमाण जो ज्ञान है अप्रमाण एक ज्ञान है ना जी हाँ जी अप्रमाण जो ज्ञान है उसका प्रमाण ज्ञान के द्वारा बाधनम दृष्टम बाधन देखा जाता है लोगों के द्वारा पत्र बने पत्र बने उसमें पत्र का मतलब क्या होता है उसमें उसमें हाँ उसमें मने वहां वहां कहा तो वहां प्रमाण ज्ञान से अप्रमाण ज्ञान का बाधन देखा गया है कहा देखा गया है कि भाई जो है कि जब व्यवहार होता है व्यवहार में देखा जाता है हाँ? तो तत्र उस ज्ञान में जो मिथ्या ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान में तत्र मनु उस ज्ञान में मिथ्या ज्ञान में भी ले सकते हैं वह जो विपरीय ज्ञान है उसमें प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाधन देखा जाता है समझे समझ गया हाँ जी प्रमाण के द्वारा प्रमाण का बाधन देखा जाता है उदाहरण दे रहे हैं जैसे पढ़िए। चंद्रदर्शन बाध्य बोल रहे हैं कि था जैसे कि तब्यता मतलब क्या हुआ जी जैसे कि जैसे कि कि बोल रहे हैं कि किसी मान शक्ति वैकल्य वैकल्यात शक्ति के विकलता के कारण किसी व्यक्ति के अंदर आंख में शक्ति वह मान आंख की खराबी है शक्ति में विकलता है कमजोरी है वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान होना चाहिए वो उस ज्ञान के लिए उस आंख के अंदर वो शक्ति नहीं है और सामर्थ्य नहीं है उस शक्ति की विकलता के कारण जो है क्या है द्विचंद्र चंद्र दर्शनम सत विषय एक चंद्र दर्शनेन बाध्य थे इति क्या देखा जाता है कि जैसे दो चंद्र दर्शनम एक चंद्र जो दर्शन है एक चंद्रमा में एक चंद्र चंद्र के दर्शन में दो चंद्र दर्शन यदि व्यक्ति कोई देखता है तो द्विचंद्र दर्शनम सत विषय विषय सत विषय ना तो एक चंद्रमा को वह जो है द्विचंद्र रूप में देखना एक जो चंद्रमा है उसको द्विचंद्र के रूप में देखना वह दोष है परंतु जब एक चंद्र का दर्शन व्यक्ति करता है तो एक चंद्र दर्शन से द्विचंद दर्शनम बाध्य थे एक चंद्र से दि चंद्र दर्शन का को बाध दिया जाता है निराकरण कर दिया जाता है तो बोलते हैं सत विषय ये सत जो विषय है सत्य जो विषय है सत्य माने उसका जो वास्तविक स्वरूप है है ना कि सत्य विषय ये ना क्या दिया जी वास्तविक स्वरूप जो है उस उसमें हाँ उस ना एक चंद्र दर्शन माने सत विषय वाला जो एक चंद्र दर्शन जो विषय वाला है सत्य का मतलब हमने आपको बता ही दिया था कि सत्य मतलब हुआ की वास्तविक जो है सत विषय है जिसका मने विषय विषयेन एक चंद्र दर्शने ना विषयेन एक चंद्र दर्शन विषय विषयक जो एक चंद्र का दर्शन है उसके द्वारा मने सद वस्तु यथार्थ विषयक यथार्थ विषय वाला सद्वस्तु मतलब वह सत्य विषय माने सद सत माने सद्वस्तु विषय माने विषय सद सद वस्तु यथार्थ विषयक जो एक चंद्रमा का जो दर्शन है एक चंद्रमा का जो दर्शन है उस एक चंद्रमा एक चंद्रमा का जो दर्शन है उस एक चंद्रमा के दर्शन एक चंद्रमा का जो दर्शन है उस एक चंद्रमा विषयक एक चंद्रमा के द्वारा दो चंद्रमा का दर्शन को एक चंद्रमा के दर्शन के द्वारा दो चंद्रमा के दर्शन को बाध्य बांध दिया जाता है क्या कर दिया जाता है जी बांध दिया जाता है निराकरण कर दिया जाता है हटा दिया जाता है वह दर्शन नष्ट हो जाता है समझे वो दर्शन क्या है वो दर्शन नष्ट हो जाता है इसमें एक प्रश्न आएगा आचार्य जी की जो व्यक्ति दो देख रहा था उसको तो आंख में कमी थी तो जब तक आंख की उसकी कमी पूरी ना करी जाए तब तक तो उसको तो फिर भी दो ही दिखेंगे वो तो दो ही दिखेंगे वो तो उसको दो ही दिखेंगे उसके दो दिखने से वास्तव में दो नहीं है ना नहीं वो तो ठीक है बाकी सबको एक ठीक दिख रहा सत्तात्मक को भी जब ठीक हो तो फिर वह एक चंद्रमा का दर्शन करेगा ना ठीक है एक चंद्रमा दर्शन मैंने ज्ञान एक चंद्रमा के ज्ञान से दो चंद्रमा के ज्ञान को बांध दिया गया कि नहीं ठीक है वो तो हाँ जी एक चंद्रमा के ज्ञान से दो चंद्रमा का ज्ञान नष्ट हो गया जी बिल्कुल नहीं वो तो उसको पहले से भी ज्ञान अगर किसी को खराबी आए उसको पहले से ज्ञान है कि एक चंद्रमा है अब दो दिख रहे हैं तो एक वास्तविक ज्ञान से उसको ये पक्का है कि मैं गलत दिख रहा हूँ मुझको अभी तो मैं क्या ज्ञान है समझ गए ठीक है हाँ जी बात दिया जाता है इसलिए ये विपरीय वृत्ति प्रमाण के कोटि में नहीं हो सकता ये विपरीय वृत्ति जो है प्रमाण के कोटि में नहीं हो सकता है प्रमाण के कोटि में नहीं है समझ गए हाँ जी आगे पढ़िएय पंच परवा भवत्य, विद्य, भवत्य विद्या भवत्य विद्या बस रुकिए हाँ चल, आगे पढ़िए आगे पढ़िए पढ़ो आगे अच्छा हाँ, विद्या अस्मिता राग पंच कलेषावेशा क्लेशा हाँ जी बोल रहे कि सेयम पंच परवा भवती अविद्या बोलते हैं वह जो अविद्या है विपर्य को ही अविद्या कहते मिथ्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है हाँ जी अविद्या भी एक ज्ञान है अविद्या भी क्या है जी एक ज्ञान है जी। ज्ञान है अविद्या भी एक ज्ञान है तो ये जो है सा इम अविद्या पंचपरवा भवती अविद्या है ये पांच पर्व वाले हैं समझे जी हाँ जी अविद्या पांच भेद हैं इसके मतलब हाँ हाँ पांच भेद अपर्म माने भेद हो गया पर्व कहते हैं पोर को तो भेद है पर्व का लिटरल जो मीनिंग है वह है जो बांस इत्यादि होता न पूरण अर्थ में होता पूर, पर्व पूर्णे जो पूर्ण करता है जैसे बांस को देखें ना बांस के बीच के दो के बीच में जो पर गांठे होते हैं ना जी ऊपर हाँ तो में है क्योंकि वह बीच वाले को पूर्ण करता है शक्तिशाली बनाता है तो वह जो पर्व है पूर्ण अर्थ में है या गांठ अर्थ में है यहाँ पर पर्व जो है वह भेद अर्थ में हो गया यहाँ पर पर्व क्या है जी भेद हो यहाँ भेद सा वह यह अविद्या वह यह विपर्य मिथ्या ज्ञान असद प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा ज्ञान विपर्य यह जो अविद्या है ये पंच पर्वा पांच पर्व वाली है ये अविद्या क्या अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये जो क्लेस है जिसके आगे वर्णन किया जाएगा ये विपर्य वृत्ति पांच प्रकार के हैं समझे हाँ जी तो विपर्य तो का मतलब तो ये जब लिखा है सब ये तो तो अब क्लेश वृत्ति में आ गई ना ये विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश भी क्लिष्ट भी है दोनों है अच्छा विद्... ये अस्मिता राग द्वेश भी क्लिष्ट भी, तो भी तो है तो हाँ दोनों तरफ जाएंगे ही जाएंगे इसमें तो कोई ऐसी नहीं अविद्या अच्छा। व्यक्ति को जो अविद्या है अविद्या भी तो सुख दे रहा है अविद्या व्यक्ति को जिस चीज का ज्ञान नहीं आज होता तो है तो हाँ है जी नहीं वो तो ठीक कह है रहे हैं आप जी क्योंकि वो यहाँ क्लेश शब्द इस्तेमाल हुआ तो इस करके पक्का करना चाहता था की ये क्लिष्ट और क्लेश दोनों हो सकती है फिर भी अभी भी हाँ जी ये क्लेश जो है ये इसी को तो विपरीय क्लेश जो पांच प्रकार के जो क्लेश जिसको क्लेश का है वही तो विपरीय वृत्ति है जी। तो ये जो विपरीय वृत्ति है अविद्या, अविद्यामता रागवेश पांच प्रकार वाले हैं। है? पांच प्रकार के जी। संजय अविद्या किसे कहते हैं तो अनित्या अनित्यासूची सुखात्मक ख्याद्या अनित्य में नित्य का बोध करना अविद्या है अपवित्र में पवित्र का बोध करना अविद्या है दुख में सुख का बोध करना अविद्या है राग में बोलते क्या बोलते हैं अनात्मा में आत्मा का बोध करना में अविद्या चारो क्या हो गए चारो हो गए मूर्ति मूर्ति आत्मा नहीं है मूर्ति आत्मा नहीं है, नहीं है शरीर आत्मा नहीं है परंतु शरीर को ही आत्मा समझना इसे व्यक्ति तो को सुख मिलता है मिलता आ, आ जी, है कि नहीं ठीक और नहींचन की कथा आपने सुने कि नहीं जो दोनों जो इ, आ, इंद्रा और जो गए और है दोनों गुरुजी के पास पढ़ने के लिए गए बोले कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए तो वहाँ पर बोल रहे की भाई तपस्या करके आओ जब तपस्या करके फिर आपका दोनों जो आदेश देते है गुरु बोलते हैं कि अपने चेहरे को देखो कुए के अंदर जो दिखता हो वही आत्मा है। वो जो है इंद्र जो है देखा हो, देखा कि भाई ये तो शरीर है वो विरोचन भी देखा अलंकृत तो अपने शरीर को क्या हुआ था तो वो खुश होकर के चला गया बोला कि भाई ये शरीर ही तो आत्मा है और ये परंतु जब इंद्र जब रास्ते में जा रहा है तो सोच रहा ओ ये तो जो है हमने पढ़ा है कि आत्मा तो अजर अमर है तो शरीर तो नष्ट हो रहा शरीर तो नष्ट हो तो तो जाएगा तो इसलिए ये तो आत्मा है, है, फिर फिर फिर वापस वापस आता आता तपस्या तो करो तो ऐसे आप कहानी सुने होंगे ना अंतिम वर्ष बयानवे वर्ष लगे एक सौ बत्तीस वर्ष लगा था एक सौ बत्तीस वर्ष वन तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति तो शरीर को ही ये जो चार वाक इत्यादि है शरीर को ही आत्मा समझता यही है इससे अदंत पूछा ही नहीं तो अनात्मा में आत्मा का जब बोध करता है वह अविद्या है तो अविद्या के द्वारा अभिव्यक्ति अकीर्ति वृत्ति वाला बनता है कि नहीं जी। तो अनित्य में नित्य बोध अपवित्र पवित्र बोध दुख में सुख बोध और अनात्मा में आत्मा का बोध ये अविद्या है अस्मिता दृष्टा और दृश्य दोनों को एक समझना ये अस्मिता है ये भी अविद्या है तो ये भी विपरीय है ये भी मिथ्या ज्ञान है दृष्टा और दृश्य दोनों को एक समझना मूर्ति और परमात्मा को एक समझना सामने जो मूर्ति जो दिखने वाला है दृश्य और दृष्टा जो परमात्मा है उसको एक समझना अविद्या है ये शरीर जो दिखता है और आत्मा जो दिखने वाला है इन दोनों को एक समझना ये अविद्या है समझे हाँ जी तो ये अस्मिता है राग है दुख भोग दुखानुसई राग दुख का के अनुसई जो है दुख भोगने के पश्चात जो भी उस वस्तु के प्रति जो वृत्ति वो नी आसक्ति की और राग है दुख भोगने के पश्चात उसके प्रति दूरी की जो भावना बनी वो द्वेश है ये राग द्वेश और अग्निवेश मृत्यु ये जो है अविद्या है है पांच है, इसी को विपर्य वृद्धि कहते हैं समझे हाँ जी आगे बढ़िए अच्छा। एत एवं विस्तमो मोहो इति इति आगे आगे पढ़िए एते चित मल प्रसंगेन प्रसंगेन इसका ध्यान सुनिए कि मैं इसका कैसे उच्चारण करता हूँ बोल रहे हैं कि की एक स्वी तमो मोहो महामोहतामिश्रते कमल प्रसंग करेंगे एते एक अलग करेंगे तो एते है संधि होकर के एता बन गया एते एव यही यही अविद्यास्मिता राग द्वेश यही ये जो क्लेश है यही यही, यही, यही, यही, यही। स्वंजा भी अपने नामों के द्वारा स्वसंज्ञा भी का मतलब क्या हुआ जी अपने नामों के द्वारा हाँ अपने नामों से संज्ञा मैने नाम स्व माने अपने अविद्या यही जो अपने नाम से जो है मह मोह महामोह तामिश्र और इति ये है माने ये जो अविद्या माने यही जो पांच जो क्लेश हैं यही जो अविद्या जो क्लेश है अविद्या क्लेश यही क्लेश जो है अविद्या के जो पांचों पर्व हैं नाम से जो है माने तमस तम माने अविद्या माने तम अभिता माने मोह राग माने महामोह देश माने तामिश्र और अभिनिवेश माने अंध अंधतामिश्र इस नाम से जाना जाता है इस नाम से ये मुकारा जाता है इस नाम से है मन यही जो क्लेस है तमस मोह महामोह तामिश्रंध तामिश्र कहे जाते हैं का अध्यान मतलब कर लीजिएगा का अर्थ असुर में क्या होता है जी नहीं मने अविद्या मतलब हुआ तम हाँ जी मोह का मतलब हो गया अस्मिता हाँ जी माँ मोह का मतलब हो गया राग हाँ जी और तमिश्र का मतलब हुआ द्वेश और हाँ पूछा तमिश्र की वो ओरिजिन क्या है क्या क्या क्या लीजिए उसके रूट है जी उसकी इसका जो है तामिस्र तामिस्र तामिस्र और जो है वह भी तम से आया है जी तामिस्र का जो रूट है वह तम है और तामिस्र का जो रूट है वह अंध शब्द है और तम शब्द है जी तो जब अग्निवेश का नाम जो मृत्यु का जो डर है मृत्यु का डर वास्तव में मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं है ना जी हाँ जी जी ठीक कह है रहे हैं आप वास्तव में शरीर की, की मृत्यु आत्मा की तो कभी मृत्यु है ही नहीं आत्मा की मृत्यु कभी है ही नहीं परंतु अत्यधिक अंधकार के कारण अज्ञानता के कारण तमह के कारण वह वैसा समझता है न जी हाँ जी तो उसको मृत्यु का डर को समझता है कि भाई ये मैं मर रहा हूं मृत्यु से भय होता है तो ये अंधता हो गया जो है तम, सब से हुआ। तम से संबंधित तामिश्र हो गया तो मिस्रो का अर्थ हो गया कि जो अश्रोह का अर्थ क्या हो गया जो जहाँ से आया है क्या नहीं जिसका तमिश्रो है उसका तम और इसरो के शब्द है उसके साथ में जुला हुआ हाँ जी तम से तम का तम इस ऐसा तम से जो आया है अच्छा जो जो तम से जो आया है इसका मैं अच्छी तरीके से कल बताऊंगा ठीक है अच्छा जैसे आप कहेंगे इस पर इस पर मैं और आपने रूट पूछ लिया ना अब हाँ, तो फिर जो है मैं इस पर विचार नहीं किया था बस इतना ही किया था की कि जो है की ये इसके ये नाम है अविद्या माने अभिता मे मोह और राग मने महामोह और आ, राग महामोह बने महामोहेशमित्र और अग्निवेश मन तो, तो, तो ये चित्त मल के जो ए, चित्त के सब मल है चित्त के क्या है जी मल है तो अगले अगले, अगले अगले शब्दों में जाता चित्त मल चित्त के जो मल के प्रसंग में कहे जाएंगे ये मने वहां पर अविद्या रागिंग के इसको देफिनेशन, देफिनेशन, आ, विस्तार में डेफिनेशन आगे आएगी विस्तार से डेफिनेशन आगे का जाएगा पर तुम्हें तो कल आपको बता दूंगा इसका इसका रूट क्या है ये इस, इसको मैं कल बता दूंगा ठीक हा? है, है हाँ जी तो कोई शंका हो तो पूछिए नहीं मैं तो पूछता रहता हूँ मैं स्वार्थी का भी कहना चाहता हूँ कि वह भी पूछती रहे क्योंकि मैं तो पूछता रहता हूँ तो अभी रखते हैं मंत्र पाठ करते हैं ओ पूर्णम पूर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दा पूर्ण मेंवावशिष्य ओ शांति शांति शांति चलिए नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्ते